चलो जी अच्छा तो ज्ञान के बारे में हमने कहा कि भाई ज्ञान को नित्य कहते हैं जो हमेशा एक जैसा विद्यमान है तो एक जैसा विद्यमान होने की वजह से उसको जो नाम दिया गया वो नित्य है सत्य जो हरेक काल में एक जैसा अनुभव गम्य है मतलब आज जो उसकी अनुभूति हो रही है कल भी वही होगी परसों भी वही अगर जो चीज सत्य है उसकी एक जैसी अनुभूति होती है अगर वो अनुभूति में चेंज आ रहा है है तो मींस के वो नहीं सत्य है, नहीं है। बहुत है। है ना? अब वो शुद्ध कहा गया शुद्ध का मतलब है वो एक जैसा सुख है आज जैसा सुख दे रहा है कल भी वैसा ही देगा परसों भी वैसा ही देगा तो उसमें कोई अंतर नहीं हो और वो मुझे जैसा सुख दे रहा है वही सुख दूसरे को भी देगा अगर उसको अनुभूति होगी तो या, या से ही हम वो, वो, वो, वो रसगुल्ला खाया था वो अलग था इसमें वो तो मतलब वो कंपेरिजन रहती है जैसे शुद्ध का मतलब है की वो पूर्णता से वो एक जैसा सुखप्रद है जो कल था वो वैसे ही आज है इसीलिए कहते हैं जिंदा रहने के धरातल पर सबका अलग अलग और जीने के धरातल पर सबका एक बस बस बढ़िया और बुद्ध किस संदर्भ में गया, गया कि वो एक जैसा बोधगम्य है मतलब ज, जब भी आपको उसका बोध होगा अब बोध किसका होता है वास्तविकता का बोध होता है सत्य का अनुभव होता है और यथार्थता था का चिंतन होता है यहाँ पे हम पकड़ते हैं कि बोध तो एक जैसा ही बोध होगा तो बाबा जी ने क्या बताया था कि जैसे मेरी समाधि हुई थी उसके बाद संयम जो मैंने किया था तो संयम में मुझे जैसे वो संयम में अस्तित्व जैसा वो मेरे सामने प्रकट होने लगा तो उसका मुझे जो बोध हुआ अब मैंने मैंने सोचा भाई दूसरे दिन भी क्या तो दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब पांच छह महीने उन्होंने जो प्रयत्न किया हर दिन हर क्षण उनको एक जैसा ही वो वो है। इसी वजह से एक जैसा बहुत गमी होने के कारण ये सारी बातें जो है ना वो संयम के दौरान निकली हुई बात है।, है फिर व्यापक सत्ता है क्योंकि ये एक कोई भी ऐसा स्थान नहीं की जहाँ पे हम स्पेस को ना देख पाए मूल ऊर्जा को ना देख पाए इसी को ईश्वर कहा क्योंकि ये पूरा ऐश्वर्य फैला हुआ है तो ऐश्वर्य के ऊपर से ईश्वर शब्द आया है इसी को किसी परंपरा में अल्लाह कहा गया इसी को किसी परंपरा में मतलब जिसस ये जो भी हम कोई भी नाम दें ब्रह्म कहा गया सभी जगह किसी किसी ना रूप में कोई करता नहीं है मतलब एक क्रिया शून्य है तो ना आपका अपोज करता है ना आपको वो प्रमोट करता है उसी में होने मात्र से सारी इकाइया ऊर्जित है इसलिए इसको मूल ऊर्जा भी कहा समस्त चैतन्य का ये आधार है इसलिए इसको एक नाम दिया गया चेतना चैतन्य का मूल आधार भी यही सारे जो भाव है उसका भी मेन आधार ये है इसलिए एक नाम इसको कहा गया महाभाव तो व्यापक का एक नाम और भी है महाभाव निरपेक्ष ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा कहा गया इसको साम्य ऊर्जा कहा गया साम्य ऊर्जा इसके लिए बराबर सभी के लिए समान रूप में अवेलेबल है जो जित की जितनी पात्रता होती है वो उसमें से उतना ग्रहण कर पाता है बिल्कुल तो अवेलेबल तो सबके लिए समान तरीके से तो ये सारी बातें जो है वो शून्य के बारे में की गई है अच्छा अब मानव तो मानव को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि दो दो बातें आती है पहले हम वो ले लेते हैं। मन में तैयार होने वाले आकार, आकार यानी के मनाकार आकार और मनस्वस्थता का आशावादी और उसको प्रमाणित करने वाला अच्छा अब मन में तैयार होने वाला आकार जब ही आकार प्रकार की हम बात करते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट होती है सुविधा के संदर्भ में ना? तो पक्ष वो करने करने वाला। हाँ, करने के लिए जो है, उसको हम मानव कह रहे हैं अब यहाँ पे थोड़ा ओपन करना है तो हम कर सकते हैं सुविधा के जैसे बात बारे में बात की जाए तो मन में तैयार होने वाले आकार में दो पार्ट रहते हैं एक होती है सामान्य आकांक्षा है एक होती है महत्व आकांक्षा सामान्य आकांक्षा में आ जाता है आहार आवास और अलंकार माने के रोटी कपड़ा और मकान और महत्वाकांक्षा में आ जाता है दूरगमी दूर श्रवण और दूरदर्शन अब हरेक आदमी के लिए सामान्य आकांक्षाएं जरूरी है पर महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षाएं सभी के लिए हो ये पर्याप्त मतलब ये जरूरी नहीं है किसी एक बंदे के लिए मोबाइल या, या हाँ बस बस तो महत्वाकांक्षाएं एक के लिए नहीं बिल्कुल इसलिए उनको महत्वाकांक्षाएं कहा गया है महत्व के अनुसार महत्व के अनुसार आकांक्षाएं ठीक है ना और, और मन स्वस्थता मतलब सुख तो आदमी को इसीलिए वो कुछ भी क्रियाकलाप करता है उसमें वो सुख ही ढूंढता है और वो मतलब, कई सुख है हाँ बस तो वो जो जब भी सुख ढूंढने का काम है इसलिए मन को भैया तो तो मतलब आ, देना, देना पड़ता है तो इससे वो समझ सकते है की भाई मानव सुख धर्मी है इसमें एक चीज और बोल सकते है की छोटे क्षणिक सुख हमें ट्रेलर की तरह है हाँ बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए और हमारे लालच है। हाँ बस कि तो मतलब... बस, बस। तो हम उस मुझे वाली प्यास होती नहीं तो इससे भी ये पता चलता है अपने आप में कुछ सुख है तो उसके बारे में मेरा क्या प्रयास है अच्छा व्यवहार के बारे में देखते हैं तो ये कहा गया है की एक से अधिक मानव जब समझने के अर्थ में मतलब प्रयोजनशीलता के अर्थ में अगर इकट्ठा होता है तभी तो व्यवहार होता है है ना बाकी इकट्ठा होना कोई वो बात नहीं है। अगर कार्यक्रम वो, तो वो नहीं कहा जाता है मानव कार्य वस्तुओं मानव के साथ, व्यवार व्यवार है, है। के साथ हाँ। है। और व्यवहार व्यवहार आपका फलीभूत होगा के नहीं उसकी जाँच पड़ताल कैसे की जाए तो जैसे जो भी व्यवहार होगा उसमें उभय स्वीकृतियाँ होगी यानी म्यूचुअल है उस व्यवहार से मैं भी तुप्त हुआ हूँ और सामने, सामने वाला भी तुप्त हुआ है तभी जाके मेरा व्यवहार कंप्लीट पोषण हो रहा है ना कि उसका शोषण हो रहा है हाँ। तो मेरा जो भी अब कई बार बच्चे पूछते है की सर हमने जो डिसीजन लिया वो सही है तो या गलत ऐसे इसको कैसे जांचा जाए तो इसके जांचने का ये दो ही तरीके हैं। कि आपका जो भी प्रस्ताव है आपका जो भी डिसीजन है अगर ये इन दो चीजों को इंडिकेट कर पा रहा है म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी तो मान लीजिए वो प्रस्ताव है वो सही है अदरवाइज वो किसी ना किसी मान्यता से प्रेरित हुआ है तो इस तरह से आप वो जांच सकते हैं कि ये मेरी मान्यता थी या वाकई ये मेरा स्वभावगत डिसीजन था तो इसको आराम से जांच सकते हैं दर्शन अच्छा अब दर्शन कम्प्लीटनेस में पहले तो दर्शन की व्याख्या क्या है तो जो दृष्टि से प्राप्त समझ है उसकी कुछ अवधारणाएँ बनती है और उसको अनुभव में लाने में लाने के बाद उसको प्रमाणित जो करते हैं तब मेरा दर्शन संपूर्ण होता है अब इन तीन चीज़ें इसमें आ गई एक तो दृष्टि दृष्टि हम किसे कहते हैं तो जो जैसा है उसको वैसे देख पाना अच्छा अब जो जैसा है उसको देख पाने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी ऐसे पड़ी है तो बस मैंने देख लिया तो ये क्या मेरे को दर्शन हो गए नहीं उसकी वास्तविकता हाँ तो वास्तविकता को अगर देखने जाएंगे तो हर एक चीज चीज के अंदर एक्चुअल पांच यूनिट है पर भैया ने अभी चार की बात की है तो चार को हम लेते हैं एक तो है रूप एक है गुण एक है स्वभाव एक है धर्म तो जैसे चेर का हमने रूप देखा की भाई ये प्लास्टिक की बनी है, इसके चार वो बेज है इसमें बैठा जाए तो मतलब ये पूरा थोड़ा रूप का इसकी साइज इतनी वगैरह ये रूप को हमने पहचाना हाँ फिर उसका गुण है तो गुण हमेशा परस्परता में होता है कि इसमें इसका जितना वजन की क्षमता है उतना आदमी बैठे तो आराम से बैठ सकता है ये आरामदायक है इसमें ऐसे हाथ रखे मतलब ये पूरा उसका वो गुण वाला पार्ट भी हो गया है ना अब इसको बा, जैसे इसका गुण वो अगर बहुत टेंपरेचर में आप रखोगे तो ये प्लास्टिक है तो पिघल भी जा, जाएगा तो ये सारा मतलब परस्परता के प्रभाव में बात की जा सकती है लेकिन तो रूप और गुण में हर एक इकाइयाँ अलग अलग हो सकती है वो कभी एक नहीं हो सकते ना वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो समानता है जैसे पदार्थ अवस्था की भी का, काफी सारी इकाई है जैसे चेयर है मोबाइल है मतलब पेन है तो उनके अंदर गुण में पर, फर्क हो, हो सकता हो है लेकिन सारे के सारे पदार्थ अवस्था के जो भी इकाई है उसके स्वभाव और धर्म में कभी भी अंतर नहीं होगा ये पकड़ने वाली बात है स्वभाव धर्म हमेशा एक ही रहेगा तो पूरे ये जो खुर्सी मान लीजिए उस पदार्थ अवस्था की इकाई है उसका स्वभाव क्या हो गया तो इसका स्वभाव है संगठन और विघटन तो अभी ये संगठित फॉर्म में इसको हम जला देंगे या तोड़ फोड़ देंगे और तो तो, तो उसका धर्म के बारे में बात की जाए तो इसका पदार्थ अवस्था का धर्म हो गया अस्तित्व होना बने रहना है ना तो इसको आप मिटा नहीं सकते हो ये पदार्थ फॉर्म में रहेगा ही रहेगा चाहे फॉर्म में हो जाए या इसको गला दो तो लिक्विड हो गया जो भी है। की ऐसी हाँ, नियम है। हाँ, है। हाँ, तो जब ये संदर्भ आता है जो जैसा उसको वैसा देखना तब हम बेसिकली उसके रूप गुण स्वभाव धर्म तो को देख रहे हैं और एक पांचवी एंटीटी है उसको बोला गया परम सत्य स्वभाव रूप गुण स्वभाव धर्म और परम सत्य परम सत्य का मतलब है कि ये जो चेहर है वो मूल मूल ऊर्जा में डूबी हुई भीगी हुई गिरी हुई है मतलब है। ये सअ अस्तित्व में है संप्रक्त है इसी को बोला गया परम सत्य है बहुत तो वो हरेक यूनिट का एक है ना और वो वो तो सभी इकाइयों के लिए लाभ सभी के लिए परम इस, इसलिए उसको परम सत्य बोला कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो तो स्वभाव में भी वो जो रहता है यूनिट का हर एक यूनिट का अलग रहता है ये तो परम सत्य तो हर एक का एक में हो गया क्योंकि ऐसी कोई इकाई नहीं है जो मूल ऊर्जा में डूबी भीगी गिरी ना हो इसलिए उसको पांचवी कहा गया और वो है तो ये दृष्टि हो गई अब दृष्टि से जो मुझे समझ प्राप्त हुई है वो मेरी अवधारणा होती है अवधारणा माने वो बुद्धि के अंदर वो फिक्स होता जाता है अब वो क्या है कि वो अब वो चेंज नहीं होगा अब आप मुझे पूछोगे कि भाई ये पानी की बोतल है उसका स्वभाव क्या है तो मैं पानी की बोतल के स्वभाव में मेरे को डायरेक्टली क्या ध्यान में आएगा कि अच्छा ये पदार्थ अवस्था की बात हो रही है बिल्कुल तो पदार्थ अवस्था का तो, ये दिर्ण दिर्ण दिर्ण है तो अब ये धीरे धीरे बात मेरे को स्पष्ट होने लगती है तो जैसे जैसे स्पष्ट होती जाती है वो बुद्धि के अंदर फिक्स होती जाती है इसलिए भैया बार बार बोल रहे हो स्टॉक बढ़ता जाता है ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना हाँ स्टोक हाउस है तो स्टॉक हाउस इस संदर्भ में है कि वो सारी जो चीजें हैं वो उसका स्वभाव धर्म सहित मेरे में अब स्टोर होता जा रहा है तो वही मेरे लिए अवधारणा है जो पहले धर्म को बोला गया लेकिन धारणा का अब वो चेंज नहीं होगी अब आप कुछ थी अच्छा धुंधला साँच लिया एकदम क्लियर हो गया अवधारणा अब अवधारणा के बाद मुझे अनुभव कभी भी हो सकता हाँ। है ना तो बोध के बाद अनुभव कभी भी हो सकता है अब अच्छा अनुभव हुआ तो उसका क्या वो है कि अनुभव हुआ तो तो उसका फिर प्रमाण मिलेगा तो अनुभव के बाद प्रमाण मिलने भी थोड़ा समय लगता है कि वास्तव में मुझे अनुभव हुआ था या फिर वो भी मेरी कुछ वो सोच थी तो अनुभव से प्रमाण तक की जो जर्नी है तो प्रमाण का मतलब क्या हुआ जब वो आचरण पूर्णता तक जाएगा इसलिए वो बार बार पूर्णता की बात होती है ना कि भाई गठनशीलता एक गठन, गठन पूर्णता हो गई अब गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता और उसके बाद संपूर्णता तो तभी जाके वो पूर्णता करे तो अगर दृष्टि से प्राप्त समझ और उसकी जो अवधारणा मेरे में स्थिर स्थापित हो गई और जब उसका अनुभव प्रमाण मुझे मिलता है तब जाके मेरा दर्शन पूर्ण हुआ अदरवाइज वो आधा अधूरा दर्शन है तो अभी हम सब जो कर रहे हैं वो दृष्टि भी पूरी नहीं है उदाहरण तो बात नहीं। तो अभी तो हमारा रूप गुण के अलावा ध्यान भी नहीं जा रहा है तो दर्शन अभी हमारा अधूरा हो रहा है बहुत अच्छा दर्शन के अधूरे होने में भी हरेक व्यक्ति की योग्यता पात्रता और क्षमता रहती है वो समाहित रहती है है ना जिसकी जितनी योग्यता है उतना ही वो दर्शन कर पाता है तो वो दर्शन को पूरा कैसे किया जा सकता है तो खुद की योग्यता पात्रता और क्षमता को बढ़ाते और कोई रास्ता नहीं परिभाषा को परिभाषा के पहले अगर हमको देखा जाए तो पहले आता है शब्द शब्द माने आज जो, कि जो तो परिभाषा अर्थ हमारे अंदर होता ही है हाँ अर्थ हमारी कल्पना करने के लिए शब्द होता ही है तो शब्द से बनता है परिभाषा और परिभाषा तैयार होती है भाषा और भाषा के मूल में भाव होता है मतलब आप अपना भाव व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हो ठीक है तो ये तीन चीज़ें आपस में ऐसे कनेक्टेड है अब ज्ञान जो है एक बहन ने पूछा था कि भाई ज्ञान है ऐसे मैं कैसे मान लूँ तो ज्ञान जब भी मेरे में से व्यक्त होगा ज्ञान तो अवेलेबल है पर वो अलग अलग डोमेन में काम करता है जैसे जब भी मैं व्यवसाय में जाऊँगा और मुझे वो ज्ञान हुआ है तो वो व्यवसाय में मेरे में नियम के तहत ही काम करेगा तो मैं नियम के अलावा कुछ कर तो व्यो... तो ही नहीं पाऊंगा तो व्यवहार के अलावा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा तो इसका प्रमाण है मुझे वो ज्ञान की अनुभूति हुई अगर नहीं हुए तो मैं कभी न्याय करूंगा कभी वो अन्याय भी हो जाएगा लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है अब जब भी मैं विचार काल में जाऊँगा तो समाधान के तौर पर चले जाते मतलब समाधान के अलावा कुछ और विचार मेरे में आएगा ही नहीं तो समाधान के रूप में ही वो ज्ञान व्यक्त हो रहा है और जैसे ही वो फिर हाँ अनुभव काल, काल में जाएगा तो अनुभव काल में वो आनंद के रूप में व्यक्त होता है इसलिए एक लाइन में कहा गया कि भाई परमात्मा अः व्यवसाय काल में नियम के रूप में व्यवहार काल में न्याय के रूप में विचार काल में समाधान के रूप में और अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है अब नियम किसे कहा गया तो क्या निश्चित आचरण कोई नियम कहा गयातुलन हाँ। और... हाँ। हाँ। हाँ। पर नियम है निश्चित आचरण अब अब में तो अब निश्चित आचरण की जैसे निरंतरता होती है तो वो नियंत्रित हो जाता है इसलिए पेड़ पौधे अपने आप में नियंत्रित है ऐसा नहीं होता है की सडनली पेड़ को बीच को बोया और सडनली वो इतना बड़ा तो मतलब सभी चीजें नियंत्रित है मानव भी खुद नियंत्रित इसलिए है क्योंकि वो मूल ऊर्जा में डूबा भीगा गिरा हुआ है उस वजह से वो भी नियंत्रित है है ना अब न्याय जब न्याय को देखने जाते हैं तो परस्परता में मूल्यों की पहचान ही न्याय है तो जब मूल्यों की पहचान की बात आती है तो मानवीय स्वभाव और मानवीय विषय को भी हम ओपन कर सकते हैं तो जैसे मानवीय स्वभाव है तो वीरता वीरता उदारता मानवीय विषय जो है वो तीन विषय है वित्तषणा पुत्रेषणा एवं लोकेष्णा शुरू जब, में, शुरू में हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं। शुरू, आप बोल सकते है, उसमें भी कोई वो नहीं है तो यही न्याय होगा परस्परता में मूल्यों की पहचान विचार काल में वो समाधान के रूप में तो समाधान का मतलब है की मेरे पास क्यों और कैसे का उत्तर है मतलब वॉट टू डू एंड हाउ टू डू मुझे पता है की विवेक और विज्ञान है ना तो विवेक है मानव लक्ष्य की पहचान और विज्ञान है उसके लिए निर्धारित दिशा ठीक है और अनुभव काल में आनंद के रूप में तो जब हम बोलते हैं ना कि ये सुख जो अभी तक क्षणिक था तो कंटिन्यूस जब वो आनंद के रूप में प्राप्त है तभी वो सुख की निरंतरता हो गई तो सुख की निरंतरता का ही मतलब है की वो मेरे में से आनंद के रूप में चल रहा है तो ये चार तरह से हम देख सकते हैं कि ज्ञान मेरे में से व्यवहार है ही अब कहा गया है कि जब भी तो में ज्ञान का अनुभव होगा मतलब ज्ञान का मतलब ये है कि तो मेरे में सहस्तित्व उद्घाटित मेरे में से हो रहा है अच्छा अब उसकी हर एक चीज के बारे में बोला गया है कि जैसे वो हमने देखा भाई नित्य क्यों है तो एक जैसा विद्यमान है सत्य क्यों है क्यों कि एक जैसा अनुभव है व्यापक है क्योंकि समान रूप में हर एक जगह पे अवेलेबल है चैतन्य का आधार इसलिए चेतना है आत्मा से सूक्ष्म होने की वजह से उसको परमात्मा कहा गया निरपेक्ष निरपेक्षल है तो ये उसके लिए कहा जा सकता है अब उसको ज्ञान जो ज्ञान है तो ज्ञान मेरे में से जब व्यक्त होगा तो उसके समझने ज्ञान की पूर्णता का मतलब है कि विवेक और विज्ञान की समझ होना तो अभी हमने बात की थी विवेक तो मानव लक्ष्य की स्पष्टता अब विवेक को जरा समझने जाते हैं तो उसमें भी तीन चीज़ें हाँ, हमको समझनी पड़ती है एक तो शरीर के नश्वरत्व का बुध एक है जीवन के अमरत्व का बुध और एक है व्यवसाय में उसकी मतलब स्वीकृति कैसे है है ना तो व्यवहार और व्यवसाय में उसकी स्वीकृति हाँ हाँ व्यवहार के नियमों की स्वीकृति क्योंकि जब भी व्यवहार में जाएंगे तो नियम के तहत वैसे अल्टीमेटली देखा जाए तो हर जगह पर नियम के तहत ही हम काम करते हैं और विज्ञान के बारे में देखा जाए तो वो क्रियावादी है कालवादी है और नी, आ, वादी है ना तो क्रियावादी में भी देखे जाए तो भौतिक क्रिया है रासायनिक दोनों की समझ होना फिर कितने समय में वो कंप्लीट हो सकती है उसका क्या परिणाम आता है तो परिणामवादी भी हम उसको बोल सकते हैं तो इसकी समझ होना तो विवेक और विज्ञान से ही हम ज्ञान तक पहुंच पाते हैं अच्छा निष्ठा किसे कहा गया तो लक्ष्य को सम स्मरण पूर्वक प्राप्त करने के लिए मेरा जो निरंतर प्रयास है तो मानव लक्ष्य यहाँ पे लक्ष्य जब बोलते हैं तो मानव लक्ष्य हम नॉर्मली बोलते हैं तो मानव लक्ष्य को पाने के लिए जो मेरा निरंतर प्रयास है हाँ इसी को हम निष्ठा कह रहे हैं अच्छा अब वित्तीषणा पुत्रेश और लोकेश्णा जो कि मानवीय विषय उसको थोड़ा देखा जाए तो वित्तीषणा है धनबल कामना मतलब मेरे जो समृद्धि है उसके लिए मुझे सामान्य आकांक्षा है प्लस महत्वाकांक्षा जो है उसकी पूर्ति के लिए जो मैं कामना कर रहा हूँ वो धनबल कामना है अब धनबल कामना में मेरा स्वधन आ जाएगा तो स्वधन को हम खोलने जाते हैं तो फिर प्रतिफल पारितोष पुरस्कार वो सब आ जाता है तो थोड़ा आगे भी आएगा तो इसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे है। फिर है पुत्रेशा तो पुत्रेश मतलब जनबल कामना तो मतलब समझ के अर्थ में अब मैं समझा हूँ तो जैसे हसबेंड वाइफ का है तो समान सब, समझ के अर्थ में वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं अब हमें ये समझ की परंपरा को आगे बढ़ानी है तो अब जागरूक परंपरा के लिए जो संतान उत्पत्ति है उसकी कामना को कहा गया कि वो पुत्र है इस संदर्भ में जनबल कामना है इसमें दो चीजें हैं वैसे अगर हम ध्यान से देखे परिवार के रूप में तो आपने बड़ा डिफाइन किया साधनिक शब्द है एवं जरूरी नहीं है परिवार में आपका समाज में भी जनबल की जब आप हाँ बात हाँ करते हाँ हैं हाँ तो है। वो भी है वो भी जरूर पड़ेगी हाँ तो शादी तो नहीं करनी हाँ, हाँ, या बच्चे कि नहीं करने तो भी जनबल सही हाँ हाँ, हाँ, तो है, है, क्यों है क्यों तो वो भी कहा जा सकता है ना कि लोकेष्णा है तो यश बल कामना तो समझ और समाधान के अर्थ में थोड़ा वैश्विक स्तर पे फैलने की ये बात हो रही है तो ये तीनों के तीनों मानवीय विषय में आता है अब मौलिकता के बारे में देखा जाए तो निश्चित मूल्य की संपन्नता मतलब खुद की उपयोगिता को देख पाना ही मेरी मौलिकता है खुद के स्वभाव को पहचानना ही मौलिकता इसलिए कहा गया था कि मौलिकता ही स्वभाव है आचरण ही मौलिकता है इस संदर्भ में भी उसको कनेक्ट हम कर पाते हैं न अच्छा तो ये थोड़ा अध्यायन हो गया हाँ अध्यय वन की अध्यय वन जिगर आ, मानव व्यवहार दर्शन The newer. <laughs>